शिव पुराण रुद्र पाद्य और अर्पित करके अर्घ्य से तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र देव को स्नान कराए फिर निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणों से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए तत्पश्चात पृथक पृथक दूध दही मधु गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनी महादेव जी का प्रणो के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डाले डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्ट देव को चंदन न चढ़ा ले तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें, उनके ऊपर कुश अपामार्ग कपूर चमेली चंपा गुलाब स्वेद कनेर देला कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भाती के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए वह समस्त फलों को देने वाली होती है तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांचित सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप से बता रहा हूँ सावधानी के साथ सुने पावन पावमान मंत्र से वांग में इत्यादि मंत्र से रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं सुक्त पुरुष सुक्त से शेष उक्त से सुंदर अथर्वश के मंत्र से आनोभद्रा इत्यादि शांति मंत्र से शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से भारूण मंत्र और अरुण मंत्रों से साम तथा देवव्रत साम से अभित्वा इत्यादि रसंतर साम से पुरुष से मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें एक सहस्त्र अथवा एक सौ एक जलाश जल धाराएं गिराने की व्यवस्था करें यह सब वेद मार्ग से अथवा अच्छा नाम मंत्रों से करना चाहिए तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ाए प्रणों से ही मुखवास तांबूल आदि अर्पित करें, इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल निष्कल अविनाशी सर्वलोक कारण थर्वलोक में परम देव हैं जो ब्रह्मा रुद्र इंद्र और विष्णु आदि देवताओं के भी दृष्टि में नहीं आते वेद विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मनवाणी के अगोचर बताया है जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औसत रूप है जिसकी शिव तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव से ही पूजन करे धूप दीप नैवेद्य सुंदर तांबुल एवं सुरम्य आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्तोत्रों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करे फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और शास्त्रांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करे फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की पुनः प्रार्थना करे अज्ञानाद्य दिवा ज्ञाना कृतम तदस्तु सफलम कृपया तवशंकर कल्याणकारी शिव मैंने जन्म अनजान में अथवा अच्छा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हो